<laughs> विक्रांत जोर से हंस पड़ा और उसने हंसते हुए ही इंस्पेक्टर अशोकन की तरफ देखते हुए कहा इंस्पेक्टर अशोकन तुम्हारा खेल खत्म अब कुछ नहीं छुपा है सर मैं मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाहता है मतलब अशोकन ने बेहद शांत लहजे में विक्रांत से सवाल किया आप देख रहे है नामता ये, ये ने मेरे ऊपर बंदूक धान रखी है और उधर वो बहादुर भी भागने की कोशिश कर रही है सर में आप लोगों को बता रही है ये असली मर्डर है ओ वह क्या बात है समंता ने अपने गुस्से को समेटते हुए व्यंगात्मक लहजे में कहा अब कितना झूठ बोलोगे <laughs> हाँ सच्चाई को एक्सेप्ट करो इस वक्त वहाँ काफी सारे पुलिस वाले भी भीड़ लगाकर खड़े हो चुके थे वो सब के सब बेहद कंफ्यूजन में थे उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि असली खातिर कौन है यहाँ क्या चल रहा है और उन्हें किस साइड होना चाहिए अशोकन अपने बंदूक नीचे रख दो तुरंत नीचे करो इसे विक्रांत ने अशोकन को घूरते हुए कहा अरे तुम लोगो को समझ में नहीं आ रहा है क्या क्यों ऐसे देख रहे हो हर्षित के वहाँ पर मौजूद पुलिस वालों की तरफ हैरत भरी निगाहों से देखते हुए कहा तुम्हारा बॉस अशोकन ही असली मर्डर है क्या ये सुनकर तो वहाँ मौजूद पुलिस वाले बिल्कुल शोक रह गए मानो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो विक्रांत ने अशोकन की पिस्टल की तरफ इशारा करते हुए कहा मुझे तो लग रहा था की तुम इतनी जल्दी सरेंडर नहीं करोगे लेकिन तुम तो बड़े समझदार निकले भाई क्या बात है अच्छा अब मुझे जाने दो मैं वापस स्टीमर लेकर आ गया हूँ सर आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया अब प्लीज मुझे जाने दो अब तक बहादुर भी स्टीमर वापस लेकर आ चुका था उसे दो पुलिस वाले पकड़ कर ले आए थे उन दोनों ने बहादुर का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था इसमें से एक तो वही पुलिस वाला था जिसे बहादुर ने धक्का मार कर बोर्ड से नीचे पानी में गिराया था इसे जाने दो इसने मेरे कहने पर ही ये सब किया छोड़ो इसे विक्रांत ने उन दोनों पुलिस वालों की तरफ इशारा करते हुए कहा सुना तुम लोगो ने बहादुर ने अपना हाथ झटा कर पुलिस वाले को खुद ऐसी दूर करते हुए कहा वरना मैं भला ऐसी गलती क्यों करता क्या मुझे नहीं पता है कि मैं यहाँ से किसी भी हालत में नहीं भाग सकता अरे ये सब क्या चल रहा है जब बाहर से तीन पुलिस वाले भागते हुए ऑफिस के भीतर पहुँचे तो उन्होंने वहाँ का नजारा देखने के बाद कहा इंस्पेक्टर अशोकन ने निराशा पूर्वक अपना सिर नीचे कर लिया और फिर अपने कमर में लगी हुई बंदूक को निकाल इसे विक्रांत की तरफ सरका दिया सर आप, आप कैसे एक पुलिस वाले ने अशोकन की तरफ देखते हुए बेहद हैरानी के साथ कहा उसे तो मानो यकीन ही नहीं हो रहा था की अशोकन ही इस केस के असली गुनागार हो सकते है विक्रांत सर अशोकन ने बेहद निराश होते हुए कहा मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये आप लोग क्या कर रही हैं मैं तो उन लोगों को जानती भी नहीं है आ, मैं बना उन लोगों का मर्डर क्यों करेगा आ, क्या बातें कर रही आप लोग मैं बिल्कुल इनोसेंट है विक्रांत ने अशोकन की बात का कोई जवाब नहीं दिया बल्कि उसने अशोकन की पिस्टल को अपनी कस्टडी में लेकर रख लिया मैं समझ नहीं रहा अशोकन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा आप लोग सीनियर इन्वेस्टिगेटर है इसी का फायदा उठा रहे है क्या आप लोग केस सॉल्व नहीं कर पा रहा है इसलिए मेरे ऊपर ब्लेम कर रहे हैं ना ओ, यहां पर मौजूद सभी पुलिस वाले अशोकन के साथ काम करते थे ऐसे में जब उन्होंने अशोकन को विक्रांत से इस तरह बात करते हुए देखा तो फिर वो लोग भी विक्रांत की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे इसी बीच एक पुलिस वाले ने तो ऑफिसर पी के मधु को भी फोन कर दिया और उन्हें जल्दी ऐसी यहाँ पर आने के लिए कह दिया अभी भी तुम झूठ बोल के बच सकते हो हर्षित ने जब देखा की अशोकन अब बिना हथियार के है तो फिर उसने भी अपने गन को नीचे करते हुए कहा अगर तुम इनोसेंट हो तो फिर तुम बहादुर को पकड़ने के लिए हमारे साथ क्यों नहीं गए और तुम उस दौरान हमारे ऑफिस में जाकर क्या कर रहे थे सर मैंने कुछ नहीं किया आप लोग मेरा यकीन कीजिए अशोकन ने खुद को डिफेंड करते हुए कहा हाँ हाँ वो तो मैं जानता हूँ कि तुम बिल्कुल इनोसेंट हो मैं तो बस तुम्हारे साथ प्रैक्टिकल कर रहा हूँ ना विक्रांत ने व्यंगत्मक लहजे में इंस्पेक्टर अशोकन की तरफ देखते हुए कहा सवंता अभी भी अपने बंदूक अशोकन की तरफ करके खड़ी थी उसने बेहद एक्साइटेड होते हुए कहा मैंने अपनी आंखों से तुम्हें प्रसाद का हार्ड डिस्क चुराते देखा और मेरे कैमरे में इसकी रिकॉर्डिंग भी है तुम ऑफिस में मेन एंट्रेंस से नहीं घुसे हो क्योंकि तो मेन एंट्रेंस में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और तुम्हें पकड़े जाने का डर था मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि तुम ही असली मर्डरर हो <laughs> इंस्पेक्टर अशोकन ने अपना सिर खुजाते हुए कहा वाह ये सही है आप लोग कुछ प्रूफ तो कर सकते नहीं बस मुझे फालतु में फंसा रहे अभी वो हार्ड डिस्क तो उधर ही रखा है न फिर मैं उसे कैसे चुरा सकता हूँ मैं बताता हूँ ना आप लोगों को कि उधर क्या हुआ है फिर अशोकन ने घटना के बारे में बताते हुए कहा जब मैंने बहादुर को भागते हुए देखा तो फिर मैं तुरंत ही पुलिस को फोन करने के लिए भागा अशोकन इस वक्त बिल्कुल घबराया हुआ नहीं नजर आ रहा था ऐसे में उसने बेहद नॉर्मल होते हुए कहा लेकिन वहाँ आप लोगों के ऑफिस में कोई नहीं था हालाँकि मैं जैसे ही कॉल करने के लिए गया तो मैंने नोटिस किया की ऑफिस में कोई था मुझे डर लग रहा था की कहीं कोई हार्ड डिस्क को चुरा कर ले जाए इसीलिए मैं भागते हुए पीछे वाले एंट्रेंस से ऑफिस में घुस आया फिर उन्होंने आगे की बात बताते हुए कहा आप लोगों ने मुझे हार्ड डिस्क लेते हुए इसलिए देखी क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद कोई हार्ड डिस्क को चुरा सकती है मैं हार्ड डिस्क चेक कर ही रहा था कि इस लड़की ने आकर मेरे ऊपर बंदुख दिखा दिया इंस्पेक्टर अशोक कन्या फिर समन्ता की तरफ इशारा करते हुए कहा तुम बताओ तुम्हारे पास कैमरा और पिस्टल कहाँ ऐसी आया तुम ये सब चीज लेकर इधर क्या कर रहा है बताओ तुम्हें उधर हार्ड डिस्क तोड़ने के लिए आई थे ना अगर मैं उधर न पहुंचा होता तो तुमने वो हार्ड डिस्क तोड़ दिया होता है ना तुम समंता ना गुस्से से चिल्लाते तुम झूठ बोल रहे हो विक्रांत सर इंस्पेक्टर अशोक ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा मैं आपकी सिचुएशन समझ रहा हूं लेकिन ये केस मेरे अंडर भी आता है और मैं भी इस केस को जल्दी ऐसी जल्दी सोल्व करना चाहता हूँ लेकिन सर मुझे इस बात का बहुत दुख है की आपने अपने पोजिशन का फायदा उठाते हुए मुझे ही कतिल बता दिए ठीक है सर कोई बात नहीं लेकिन आप स्पेशल टीम का हेड है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप किसी को भी कातिल बना देगा वाह ये सही है इंस्पेक्टर अशोकन की बातें सुनने के बाद विक्रांत बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुआ बल्कि उसने अशोकन की तरफ देखते हुए व्यंगात्मक लहजे में कहा अशोकन तुम बहुत चालाक हो मैं तो तुम्हारी हिम्मत को सैल्यूट करता हूँ विक्रांत सर कुछ पुलिस वाले भागते हुए वहाँ पहुँचे और उन लोगों ने बीच में बोलते हुए इंस्पेक्टर अशोकन को डिफेंड करना शुरू कर दिया सर आपको कुछ गलत होगी सर तो खुद ही इस केस को सोल्व करने में लगे हुए हैं। वो भला कैसे ये सब कर सकते हैं? बाकी लोगों ने भी उसकी बातों से सहमति जताते हुए अपना सिर हिला दिया